कार आप सुन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से सोनू जी हैं जो एक गिटारिस्ट हैं जिनके साथ हमने दो एपिसोड किया पहले एपिसोड में हमने खास गिटार की कुछ एक्सरसाइज आपको सिखाए दूसरे एपिसोड में भी हमने बहुत सारे एक्सरसाइज आपको बताया है

तो अब तीसरे एपिसोड में कुछ नई बातें हम सुनेंगे सोनू जी की तरफ से तो आप सभी की तरफ से सोनू जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी मैं चाहूँगा कि आप एक गिटारिस्ट हैं तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आज क्या सुनाने वाले हैं जी कल हमने फ्रेट एक्सरसाइजेस किए हैं जी। और स्ट्रम का भी एक पैटर्न लिया है आज हम इन स्वरों के बारे में जानते हैं

जिसके सुर लगते हैं और किस सुर का किस नोट का क्या नाम है जिससे हम गीत का फॉर्मेशन कर सकें जी जी तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत का जो मुखड़ा है वो हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए आप जी जरूर

सुम हूँ तो खामोश है सच है समय का ही सब दोष है धड़कन धड़कन एक गम रहता है ओ जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जीले जरा जीले जरा कहता है दिल

ए हम सफर ए हम आपस आप ले जरा है जिंदगी माना दर्द भरी

भी इसमें ये राहत भी है मैं हूं तेरा और तू है मेरी दूरी रहे ये चाहत भी है क्यों दिल से दिल की फूल क्यों टूटे हैं फिर दिल के दिल से

इतने रूठे हैं या दिल के दरवाजे हम खोले ओहा हम दोनों जी भर के रोले जीले ज़रा जीले ज़रा कहता है दिल जीले ज़रा

पर हमनवा आपस जिले जरा

अब जिंदगी को बिखर जाने दे छोड़ दे अब यादों के दुख से ना हो सुन भी ले जो दिल का है कहना जीले ज़रा जीले ज़रा कहता है दिल जीले ज़रा

सफर एहम नवा आपस जरा सुन जी बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत ही सुंदर आपने ये प्रेजेंटेशन किया हमारे साथ में और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त अब इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि हमारे पास भी अगर गिटार होता हम भी इस तरह से कब बजाते

हम चाहेंगे कि वो भी इस तरह से बजाने के लिए तैयार हो जाए और उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स हमारे दोस्तों को जरूर दे और हम लोग अब चौथे एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं मुझे लगता है और इसमें जो है हम लोग वर्डिंग्स देने वाले हैं शब्द देने वाले सुर देने वाले तो कैसे गिटार पे हम लोग शब्द सुरों को मिलाएंगे वो सारी बातें सुनेंगे सोनू जी से जी अब हम जिस किस्से पे पहुँचे हैं जी स्केल्स बोलते हैं यशवर ओके तो म्यूजिक लैंग्वेज में जो है ए से जी तक ही

नोट्स रहते हैं ए से ए से जी, से जी। G, बस जी से आगे नहीं ए ए एशार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प बस फिर से ए बी सी शुरू हो जाएंगे अब इसमें आपने नोट किया होगा कि ए ए शार्प मैं फिर एक नोट आधा ले रहा हूँ इसका क्या होता है वन वन पॉइंट फाइव फिर टू टू टू पॉइंट फाइव फिर, फिर three, three. ऐसे अच्छा, अच्छा। तो हर नोट का उसका हाफ नोट आगे या हाफ नोट पीछे भी होता है तो प्लस जो होता है

1.5 1.5 तो माइनस होता है अच्छा अच्छा जैसे ए शार्प फिर बी फिर सी शार्प फिर सी शार्प से पहले क्या है सी ऐसे आधा नोट ऊपर आधा नोट नीचे बोलते हैं इसको हाफ नोट्स बोलते हैं तो म्यूजिक लैंग्वेज में जो है वी हैव नोट्स फ्रॉम ए टू जी जी तो इसमें आधा नोट सबके होते हैं ई e और बी को छोड़ के अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आप बता रहे थे ये शब्द ए टू जी जो है ये

शब्द होते हैं ये सुर होते हैं गिटार के लिए वैसे ही हम लोग अगर हारमोनियम या फिर गाना सीखते हैं तो उसमें भी सारे गामा पा होते हैं ये उसी टाइप से हैं जी अगर आ, मैं विस्तार में जाऊं तो अभी जी, सारे जी, गामा बोलने से हाँ, लोगों को समझ में नहीं आना ये तो शॉर्टकट है जी, जैसे वो तुरंत समझ पाए अच्छा इसको बोलते हैं

तो जैसे हम लोग इंडिया में सारे गामा बोलते हैं तो इंटरनेशनल मीफा।, अच्छा, है, मीफा है अच्छा, मीफा। सारे गामा डोरे मीफा अच्छा, अच्छा, तो वो लोग जो नोटेशन लिखते हैं म्यूजिक का जो लैंग्वेज शीट म्यूजिक होता है ना म्यूजिक का जो लैंग्वेज होता है उसको शीट म्यूजिक बोलते हैं और उसमें जो हम लोग उसका लैंग्वेज लिखते हैं इट्स कॉल्ड नोटेशन

नोटेशन नोटेशन जो गाना गाने उसके पहले notation notation लिखा, जाता। लिखा जाता है। हर म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता है हर इंस्ट्रूमेंट का वो नोटेशन लिख के उन लोग को दे देता है क्योंकि हर चीज पे वो जाकर बजा नहीं सकेगा सही बात है तो उन लोग को वो शीट म्यूजिक दे के उन लोग का वर्क टास्क दे देता है की आपको ऐसे बजाना है अच्छा, तो उसका सिक्वेंस होता है तो वही सिक्वेंस है नोट्स का ये नोट्स पता चले तो सीक्वेंस में डाले तो वो स्केल बन जाती है

चलिए बहुत अच्छी बात आपके साथ बात करते हुए एक बात सामने उभर कर आई है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ये म्यूजिक सीट क्या है ये सोच रहे होंगे या नोटेशन क्या है ये सोच रहे होंगे ये सिंपल फंडा है कि जब भी आप गीत गाते हो तो एक सीट पे सारा गीत का लिरिक्स लिखा होता है और आप उसे पढ़ के उस लय में बोलते हैं वो फिर आपका गाना शुरू हो जाता है वैसे ही म्यूजिक बजाने के लिए भी आपको एक लिरिक्स की जरूरत होती है ये नोटेशन

वैसे ही म्यूजिक वाले के लिए लिरिक्स है जी बिल्कुल <laughs> बिल्कुल सही आपको समझ में आ ही गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अब हम लोग किस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे अभी हम ये स्केल फॉर्मेशन इस अल्फाबेट का उसका ओरिजिनल स्वर का नाम क्या है जैसे सी होता है और जी e हो गया, गया पी अच्छा। के बाद क्या आया ए के हो गया धा जी के बाद ये आएगा

तो so, जी ए हो गया ध बी हो गया नी फिर स, सह, सी फिर से, से आ गया ऐसे कोई भी अल्फाबेट को मेन बनाते हैं तो वो स बन जाता है अच्छा, जैसे मैंने बी को बना दिया तो वो बी पहले स हो जाता है वो बी हेड ऑफ द स्केल हो जाता है तो जो स्केल स्टार्ट करते हैं उसी से एंड होना है जैसे मैंने ई से स्टार्ट किया देखिये ई स्केल ई तार है उससे पहले मैं बता देता हूँ तार का नाम बता देता हूँ ऊपर से नीचे तक ई

ए डी जी बी ई ऊपर से ऊपर से पहले वाला ई, दूसरा वाला ए तीसरा वाला डी चौथा वाला जी फिर पांचवा बी लास्ट वाला ई ए डी जी बी ई तो जिस नोट से हम स्टार्ट करते हैं वही उसका स्केल होता है मेन स्केल हो जैसे मैंने ई e स्ट्रिंग से स्टार्ट किया हुँ, तो ई e, सरे ग

धपमा गे तो इसमें हम करेक्ट बजा रहे हैं कि नहीं ये तो धुन का है तो पता चल जाएगा नहीं। अगर नहीं पता तो ऐसे देखेंगे कि अगर ई से स्टार्ट करें तो ई से ही एंड हो अच्छा जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड देखें ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई

तो ई से स्टार्ट किया फिर ई एंड किया आपने आपने अच्छा, वही है चलिए ये भी एक अच्छा टेक्निक बताया वो इजी टेक्निक है हा, हा। उसके साथ हम लोग स्वर के साथ उसको जोड़ें तो नोट्स लाइन में अट जाएंगे हम्म हम्म तो अटकेगा भी नहीं उसके लिए दौरान सिर्फ प्रैक्टिस स्वर का जब हम स्ट्रिंग एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो स्वर जब हमारे कान में रिकॉर्ड होना लगता है तो हम उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको इजिली हम गेस कर पाएंगे की वो वो नोट है

चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया सोनू जी मुझे लगता है कि वक्त हो गया ब्रेक का अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम सोनू जी से बात करेंगे कि कैसे गिटार को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजे लेकिन अभी आपको दो टिप्स मिले हैं मुझे लगता है एक नोटेशन के बारे में जो बात की उन्होंने

वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। कभी आप जाएंगे म्यूजिक स्टूडियो में तो इस तरह की बातें होगी इस तरह की शीट आपको देखने को मिलेगा और दूसरा जिस सुर से आप शुरू करते हैं उसी सुर पे फिर वापस आते हैं तो वो जिस सुर से आप शुरू करेंगे वो आपका टाइटल या स्केल रहेगा मेन जो है वो सुर रहेगा तो चलिए इस तरह की बहुत सारी बातें आपसे करेंगे लेकिन गीत के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम लोग विशेष रूप से बात कर रहे हैं सोनू जी से जो गिटारिस्ट है और गिटार को कैसे आपको बजाना है उसके सारे स्केल्स उसके सारे सुर आपको बता रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं सोनू जी से फिर से सुनते हैं की आगे हम लोग कैसे उसका प्रैक्टिस करें जी जैसे मैंने स्केल्स बताया जी जी पहले अल्फाबेट्स को आइडेंटिफाई तो करना है

हर स्ट्रिंग में फ्रेट स्टार्ट हो रहे हैं लेफ्ट हैंड में तो पहले मैंने बताया ई स्ट्रिंग तो ई को पहला फ्रेट दबाओ तो ई के बाद क्या आया एफ फिर सेकंड वाला एफ शार्प एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी सी फिर ऐसे कंटिन्यू होता है अच्छा, बी के बाद बी शार्प नहीं ई e और बी का शार्प नहीं होता अच्छा, अच्छा। इसलिए उनको न्यूट्रल नोट बोलते है जिसका शार्प नहीं है वो नेचुरली

ये नेचर के हिसाब से प्रकृति के हिसाब से ऐसे ही, ही बना हुआ तो इसलिए उसको न्यूट्रल नोट बोलते हैं न्यूट्रल नोट अच्छा अच्छा ई और बी ई और बी ओके और ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे श्रोताओं को भी पता चलेगा कि ई और बी का कभी शार्प्स नहीं होते, नहीं होते। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो अभी हम इसको कंपेयर करते हैं पियानो या की में ब्लैक कीज होते हैं उसी को शार्प बोलते हैं और व्हाइट किस होते हैं फ्लैट अच्छा तो ये शार्प जो है वन वन पॉइंट फाइव ऐसा है

तो उस नोट का वो हाफ नोट ऊपर है इसलिए उसको ऊपर रखा जाता है इसको नीचे तो ये बेस नोट्स हैं और वो हाई नोट्स हैं हाई no जी तो हर नोट का उसका स्केल होता है ई का ई स्केल होता है जैसे आपका आपका फैमिली मेरा अपना फैमिली ऐसा हर नोट का अपना फैमिली होता है तो उस फैमिली के आधार से ही हम लोग उसका स्केल बनाते हैं फिर उस स्केल में अगर गाना चल रहा है तो हम बोलते हैं वो ई स्केल में है गा गा से है

तो so, तो गा गा गा गा सा सा बन गया गया ये है हम अल्फाबेट ऑर्डर में देखें रे हो ना लेकिन ई e को यहां फैमिली बनाए तो ही ऑफ़ द फैमिली हो गया hmm. तो इसलिए ई e स हो गया ई hmm. e ने सी की प्लेस ले ली तो ऐसे एक एक नोट सी रख जाते हैं फिर अपना अपना फैमिली बनाते हैं hmm. तो हर नोट का हम स्केल बनाते हैं जी। तो ये स्केल को ऑक्टिव बोलते हैं ऑक्टिव मीन्स

कम्बशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एट नोट्स सरेगा मा पधनी सा तो एट नोट्स है ना इसलिए इसको ऑक्टिव बोलते हैं अब कभी म्यूजिक के लिए जाएंगे कोई बोलेगा सिंग इन सेकंड ऑक्टिव तो सेकंड फर्स्ट है सी सेकंड ऑक्टिव क्या है डी तो सेकंड ऑक्टिव में गाते हैं अगर बोलते हैं वन एंड हाफ में गाओ तो वन इज सी हाफ क्या हुआ उसका सी शांत हाँ ऐसे तो हर एक का ऐसा ऑक्टिव नोट होता है

तो उस नोट के हिसाब से वो लोग स्केल बनाते हैं तो जो सिंगर जिस स्थाई पे गा रहा है उस हिसाब से ये लोग से गाना बजाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, ऐसा होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता संगीत के बारे में जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा की आप पेन और नोट जरूर रखे ताकि ये सारी बातें आपके नोट में आ जाए जब प्रैक्टिस करने लगे तो इन सभी चीजों का हेल्प लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकेंगे

प्रैक्टिस के लिए कोई समय सीमा नहीं है जब भी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सपोर्टिव चीज आपको बहुत जरूरी है लिखा है कुछ चीजें तो उसका फ्री प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं जरूरी है कि आप एक बुक रखिए, जिसमें आप इस तरह के नोट्स लिख के रखिये और इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए सोनू जी से और आगे सुनते हैं जैसे हमने स्केल बनाया आपने देखा है मैं जब गाना बजा रहा तो दो चार तार एक बार में ही दबा के ऐसे उसका बना रहा हूँ इसको बोलते हैं कॉड्स

तो एक स्केल का एवरेज होता है उसका कॉड मैं पूरा गाना तो सारे गा गा गा ऐसे नहीं बजा सकता हाँ हा। तो, तो उसका मिडीवियल उसका एवरेज लेता हूं और उसको मैं सुर में डाल देता हूँ तो इसको बोलते हैं कॉर्ड सी एच ओ आर डी इसका मतलब है एवरेज ऑफ ए स्केल जैसे ई स्केल e हुआ ये ई e का कॉर्ड है तो ये कॉर्ड फॉर्म कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ जैसे फर्स्ट नोट कॉड का रूल है वन थ्री फाइव

फर्स्ट नोट थर्ड नोट फिफ्थ नोट तो फर्स्ट नोट मेरा क्या था ई e. ई e, e. e है ना अच्छा, तो जो स्ट्रिंग बजा रहा हूं, उसका ई e. अच्छा सी हाँ, हाँ, हाँ, हाँ. हाँ. में हो गया सी सी तो सपोज सी बोले ना अब सी का स्केल क्या सी डी ई एफ जी ए बी सी तो सी में फर्स्ट नोट क्या हुआ सी हो गया सी में फर्स्ट नोट सी हो गया, हो गया. अब थर्ड नोट क्या है ईके फिफ्थ नोट जी तो सी जी उसका कॉड हुआ वो होता है सी कॉड तो हम ये इसको सी कॉड बोलते हैं

तो इसका काउंट भी होता है जैसे फर्स्ट फ्रेड सेकंड फ्रेड थर्ड फ्रेड फोर्थ फ्रेड ऐसे सी को बी वन जी टू ए थ्री मीन्स ए स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेड डी स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेड और बी स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेड और इसका कैसे आप सोचेंगे मैंने बताया सी ई जी तो ये सी है ये ई e है ये जी है अच्छा अगर उसको हम काउंट करेंगे तो वो फॉर्म हो जाएगा अच्छा अच्छा ऐसे इसलिए हमको हर स्केल का वो पहले स्केल का सीक्वल फैमिली बना लेंगे

उसमें अल्फाबेट ढूंढेंगे और यहाँ फिंगर्स नहीं। बनाएंगे नहीं। तो उस हिसाब से कॉर्ड्स बनते हैं हर स्केल का कॉर्ड बनता है अभी तो मुझे पता चल गया किस किसी स्केल में ये गाना है लेकिन एक ही दुन तो लास्ट तक नहीं बजाऊंगा ना नहीं उसमें वेरिएशन चाहिए जी जी। एक गाने में तीन मोड्स होते हैं लो मिड हाई अब ये तो लो हो गया फिर मिड फिर हाई कैसे लेना है तो पहले सी का कॉर्ड है एग्जाम्पल सी ई जी हुआ

तो पहले मैं C का e. E. E सी का बनाऊंगा कॉर्ड, फिर दूसरा क्या है उसका ई बनाऊंगा और जी ऐसे सी ई जी ऐसे तो ऐसे हम एक गाना सपोज स्केल में आए तो उसका फैमिली भी इजीली बना सकते हैं तो ये छह महीने का मैं अभी बता दे रहा अच्छा। हूँ ताकि वो लोग इजीली

क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज बिना देखे प्रैक्टिस करना भी मुश्किल है जैसे आप उनको ये धुन में ध्यान आ जाएगा तो अच्छा फिंगर रखने से ऐसी आवाज़ गूंजती है तो फैमिली बनाना सीख लेंगे बराबर हर फ्रेट का वो काउंट करेंगे अच्छा ई ई का ई वन को फ्रफ शार्प जी जी शार्प ऐसे काउंट कर लें काउंट करके फर्स्ट फोर को फर्स्ट फोर फ्रेट्स का एक सेट है फिर देखिए मार्कर सिंडें है ना सेकेंड सेट का दूसरा सेट थर्ड सेट का तीसरा सेट फोर्थ सेट का चौथा सेट

और ये इक्वली हाई फैमिली फर्स्ट फ्रेट का फर्स्ट सेट सेकेंड सेट थर्ड सेट फोर्थ सेट और एक्स्ट्रीम फैमिली ये फर्स्ट सेट में लो स्के सेट में मिड स्केट में हाई स्केल्स ऐसा फर्स्ट फ्रेट बोर्ड में जहाँ हम लेफ्ट हैंड चला रहे हैं लो स्केल्स उसके बीच में इंडेंट से जो चौथा फ्रेट के बाद मिड स्केल्स फिर आठवा फ्रेट के बाद हाई स्केल्स फोर एट ट्वेल्थ

फिर ट्वेल्थ के बाद एक्स्ट्रीम हाई स्केल्स अच्छा ऐसा तो हर एक स्केल का मैं कॉर्ड बता देता हूँ ताकि जो सुन रहे हैं वो लिख लें फिर वो ट्राई करेंगे तो उनको उनको भी मिले कर सकते जी तो मैं उंगली के हिसाब से बता देता हूँ पहले है ई स्केल ए टू में सेकेंड उंगली और हमने फ्रेट एक्साइज किया है तो किस में कौन सी उंगली है वो भी आ जाएगा फ्रेट एक्साइज में ही तो ए टू में सेकेंड उंगली

D2 में थर्ड उंगली और G1 में फर्स्ट उंगली, First उंगली। तो ये हो गई E, G शार्प बी ये है E का फैमिली तो हमने मैंने स्ट्रमिंग कहा ना तो ये कॉर्ड को प्रेस करो और स्ट्रमिंग प्रैक्टिस करना है स्ट्रोक अप स्ट्रोक डाउन

ऐसे अब हो गया ई कॉर्ड नेक्स्ट होगा ए कॉर्ड तो मैंने पहले ए का स्केल बजा दूं क्योंकि सेकंड स्ट्रिंग है A. ये. तो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए तो ए से शुरू हुआ

ऐसे खत्म हुआ मतलब मेरा स्केल करेक्ट है।, करेक्ट है तो हर किसी को ऐसे अपने आप में चेक करना है कि उसका स्केल करेक्ट है कि नहीं सो so, जिस स्ट्रिंग से स्टार्ट करें उसका फैमिली जैसे मैंने पहले ई से किया तो ई फैमिली ए से किया तो ए स्केल ए फैमिली तो, तो इसमें फर्स्ट नोट हो गया ए थर्ड नोट हो गया ए उसका नाम ए सी शार्प ई

ये तो हो गया ए कॉर्ड पहले कॉर्ड ए कॉर्ड ई कॉर्ड ए कॉर्ड हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ये दोनों कॉर्ड्स में हो जाते हैं अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू एफएम

ऐसे सिर्फ दो कॉर्ड्स में गाने बन गए जी जी ऐसे हैं। तो ये कॉर्ड्स हैं जो गाने को एक रूप में लाने के लिए बहुत ही उपयोग होते हैं चलिए सोनू जी बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को आज गिटार के बारे में आपने दिया कि किस तरह से कॉर्ड बनाना है किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं और एक साथ जो है उसको बजा सकते हैं और इसमें जिस तरह का आप सेटिंग करते हैं जिस तरह का कॉर्ड्स बनाते हैं

जितना आप बनाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत इजी होगा इसके लिए मुझे लगता है कि आपको सिर्फ सुनने से या समझने से नहीं प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीजें जो है आपके हाथ में आ जाएगा क्योंकि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं होंगे तो उतना अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हर चीज को आपको देखना पड़ेगा उस तरह से आपको पकड़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो जरूरी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो तो ही आप इन चीजों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में कर सकते हैं तो जरूर जो

गिटारिस्ट बनना चाहते हैं या गिटार के साथ उनको प्यार है तो वो जरूर इस चीज़ को करे और इसके लिए आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा कि कितना समय आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है प्रैक्टिस होगा और आज हमने दो तीन बातें सीखी हैं जिस तरह से कॉर्ड बनते हैं वो ग्रुप बन जाता है उस पे दो कॉड पर भी आप जो है एक अच्छा गाना जैसे अभी सोनू जी ने हमें हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बजा के भी दिखाया और उसका सेट बंच कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताया

तो चलिए वक्त हो गया है आपसे इजाजत चाहने का और जाते जाते मैं कहूंगा एक बहुत ही प्यारा सा दून हमारे श्रोताओं को सुना के पूरा करते हैं तो चलिए सोनू जी से हम सुनेंगे अभी

धन्यवाद तो एक छोटा सा धुन आपको सुनाया है सोनू जी ने और अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की और भी बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे तो आप सभी इस संगीत की दुनिया में बहुत ही रुचि लेकर प्रैक्टिस करें और बहुत आगे जाए इन्ही शुभकामनाओं के साथ आप सदा खुश रहें मुझे और सोनू जी को अभी दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो

पल दिल के पास

दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल

से कह रही थी तुम मुझे बात हो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूं

कर के कहता हूं पल पल दिल के पास तुम रहती हो

ना मैं तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी बेतार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं

के रहना आ आकर आबू में पल पल दिल के पुल रहती हो

I'll be there.